गीता दर्शन अध्याय फोर नंबर एट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 यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं आसक्ति रहित ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए पुरुष के समस्त कर्म बंधन क्षीण हो जाते सब बंधन सब प्रतनताए गिर जाती आसक्ति रहित अनअेच अन आइडेंटिफाइड तादात मुक्त इस सूत्र को आसक्ति रहित का क्या अर्थ है थोड़ा आसक्ति में उतरे तो ख्याल में आ जाए सुना है मैंने एक घर में आग लग गई है स्वभाव था गृहपति छाती पीटता है और रो रहा है भीड़ लग गई आग बुझाई जा रही बुझती नहीं आंखें आंसुओं से भरी हैं। वो आदमी होश खो दिया है तभी पास पड़ोस के लोगों में से कोई भागा हुआ आया और उसने कहा रो मत घबराओ मत जल जाने दो बेफिक्र रहो क्योंकि तुम्हारे लड़के ने मुझे पक्का पता है कल ही ये मकान बेच दिया सौदा हो चुका है आंख से आंसू ऐसे त्रोहित हो गए जैसे थे ही नहीं रौनक खो गया संयत हो गया वो आदमी जैसे और सब लोग खड़े थे ऐसे वही खड़ा हो गया उसने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके ओंठों पर मुस्कुराहट आ गई मकान अब भी जल रहा है वैसा ही थोड़ा ज्यादा ही लपटें और बढ़ गईं लेकिन इसके भीतर की लपटें एकदम खो गई वहां अब भी आग है लेकिन यहां भीतर हृदय में कोई आग ना रही कोई जलन ना रही और तभी उसका बेटा दौड़ा हुआ आया और उसने कहा कि क्या खड़े देखते हैं आप क्योंकि उस आदमी से बात तो ही थी लेकिन उसने आदमी भेज के खबर भेज दी कि जले हुए मकान को मैं खरीदने वाला नहीं बयाना नहीं हो पाया था सौदा टूट गया आंसू फिर वापस आ गए आदमी फिर छाती पीट के चिल्लाने लगा मकान अब भी चल रहा है वैसा ही चल रहा है भीतर फिर आग आ गई इस बीच क्या फर्क पड़ा मकान को कुछ पता भी नहीं चला होगा बेचारे को कि इस बीच बड़ा नाटक हो गया लेकिन हुआ क्या बीच में थोड़ी देर के लिए अन अटैच हो गया वो थोड़ी देर के लिए आसक्ति रहित हो गया जो अपना नहीं है बात समाप्त हो गई अपना है तो बात समाप्त नहीं होती मेरा था मकान तो आग भीतर तक पहुंचती थी मेरा नहीं है तो आग अब भीतर नहीं पहुंचती आग अब भी चल रही तो मेरे से ही आग भीतर तक पहुंचती थी मेरे के मार्ग से। मेरे को ही हिलाकर आग भीतर आती थी मेरे के द्वार से ही आग भीतर प्रवेश करती थी बीच में पता चला मेरा नहीं द्वार बंद हो गया मकान जलता रहा भीतर लपट पहुंचनी बंद हो गई थोड़ी देर को इस नाटकीय घटना में आसक्ति टूट गई मेरा ना रहा काश वो आदमी बुद्धिमान होता काश इस घटना को देख पाता तो फिर जिंदगी भर के लिए लपटों के बाहर हो सकता था लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि वो फिर रो रहा है वो वहीं फिर उन्हीं लपटों में गिर गया वही दरवाजा उसने फिर खोल दिया आसक्ति रहित का अर्थ है इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है मेरे का भाव मेरे का भाव ही मेरी आसक्ति है ममत्व ही आसक्ति है लेकिन मेरे के बड़े विस्तार मेरा बेटा भी मेरी आसक्ति मेरा मकान भी मेरी आसक्ति मेरा धर्म भी मेरी आसक्ति है मेरा शास्त्र भी मेरी आसक्ति है मेरा परमात्मा तक मेरी आसक्ति है जहां जहां मेरा जुड़ेगा वहां वहां आसक्ति जुड़ जाएगी जहां जहां से मेरा विदा हो जाएगा वहां वहां से आसक्ति विदा हो जाएगी लेकिन मेरा कब विदा होगा जब तक मैं है, तब तक मेरा विदा नहीं हो सकता एक जगह से हटेगा दूसरी जगह लग जाएगा मैंने कहा कि इस ड्रामेटिक घटना में इस नाटकीय घटना में थोड़ी देर के लिए वह आदमी आसक्ति रहित हो गया तो आप गलत मत समझ लेना थोड़ी देर के लिए वो आदमी इस मकान के प्रति आसक्ति रहित हो गया लेकिन उसकी आसक्ति दूसरी तरफ चली गई उस धन में जो इस मकान से मिलने वाला है मकान बिक चुका अपना नहीं रहा बिकने से जो मिल गया धन वो अपना हो गया मेरा हटा मकान से जुड़ गया कहीं और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरा कहीं भी जुड़ जाए कहीं भी जुड़ जाए उतना ही काम शुरू हो जाता घर छोड़ के कोई चला जाए तो फिर मेरा आश्रम हो जाता मेरा मंदिर मेरी मस्जिद आश्चर्यजनक है आदमी मेरे के बिना मानते ही नहीं मेरे को लेके ही चलता है साथ मंदिर भी जाए तो मेरा बना लेता है परमात्मा का कोई मंदिर नहीं है पृथ्वी पर कोई इसका मेरा मंदिर है कोई उसका मेरा मंदिर इसलिए तो फिर दो मेरों में कभी कभी टक्कर हो जाती तो मंदिरों मस्जिदों में आग लग जाती खराबा हो जाता अभी तक हम पृथ्वी को ऐसा नहीं बना पाए जहां वो मंदिर बना सके जो कि मेरा न हो तेरा हो उसका हो परमात्मा का को, कोई मंदिर नहीं बना पाए सब आशाएं की थी मंदिर बनाने की इसी तरह कि परमात्मा का बन जाए लेकिन सब मंदिर आखिर में किसी के मेरे मंदिर सिद्ध होते ये जो मेरा है ये बदल सकता है मिटता तब तक नहीं जब तक मैं भीतर केंद्र पर है ऐसा समझे कि एक दिया जल रहा और दिए की रोशनी चारों तरफ दीवाल पे पड़ रही वो जो दीवाल पे रोशनी पड़ रही है वो मेरा है और वो जो दिए की ज्योति जल रही है वो मैं है। जब तक मैं की ज्योति जलती रहेगी तब तक मेरी की रोशनी कही न कहीं ना कहीं पड़ती रहेगी दीवार से हटाइएगा तो कहीं और पड़ेगी कहीं और से हटाइएगा तो कहीं और पड़ेगी जब तक कि ज्योति ना जाए, मैं की फ्लेम वो जो मैं का अहंकार का बीच में जलता हुआ दिया है वो ना बुझ जाए तब तक तब तक मेरा बनता ही रहेगा इस दिये को उठाओ मकान से और मंदिर में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिर मेरा हो जाएगा मंदिर की दीवालों पर यह रोशनी फैल जाएगी इस दिए को उठाओ और जंगल के झाड़ के नीचे रख दो जंगल के झाड़ों पर इसकी रोशनी फैल जाएगी वो मेरे हो जाएंगे इस दिए को जहां ले जाओ वहीं मेरा पहुंच जाएगा ये दिए की जो ज्योति है मैं की ये मेरे का स्रोत है उसका मूल उद्गम है आसक्ति रहित केवल वही हो सकता है जो अहंकार रहित आसक्ति अहंकार के जुड़ने का परिणाम आसक्ति अहंकार का विकिरण है रेडिएशन जैसे दिए से किरणें दौड़ती ऐसा मैं से मेरा दौड़ता और जहां भी पड़ जाता वहीं पकड़ जाता और भी एक मजे की बात है कि जिसे हम मेरा समझ लेते वो हमारे मैं से आइडेंटिफाइड हो जाता, उसका तादात्म हो जाता समझे व्यक्ति की पत्नी चल बसती जब पत्नी मरती है वो छाती पीटता है रोता है तो आप इतना ही मत सोचना कि पत्नी मर गई इसलिए रोता है इसलिए तो रोता ही है बहुत गहरे में उसके मैं का भी एक खंड मर गया ये मेरी पत्नी सिर्फ मेरी पत्नी ही ना थी मेरे मैं का भी एक हिस्सा थी मेरे भीतर के मैं का एक खंड टूट गया बिखर गया अब मैं अधूरा हूं कुछ अब मैं आधा आधा हूं इसलिए पत्नी को अगर अर्धांगनी पति को अगर अर्धांग कहने का ख्याल रहा है तो गहरा है जब भी मेरा कुछ मिटता है टूटता है तभी मैं भी कुछ टूटता और बिखर जाता हूं थोड़ा एक क्षण को सोचे आपके पास जो जो चीज ऐसी जिसको आप मेरा कहते हैं अगर वो छीन ली जाए तो आपके पास कितना मैं बचेगा अगर सब छीन ली जाए तो आपके मैं की ज्योति बहुत स्टार्ब भूखी हो जाएगी जैसे दिए का सब तेल निकाल ले, जोती रह गई बुझी बुझी जलती भी है तो ऐसा लगता है कि अब गई अब गई तेल तो सब निकल गया जब भी हमारा कुछ मेरा टूटता है तो भीतर मैं भी टूटता है क्योंकि वो मेरा सिर्फ रोशनी ही नहीं है वो मेरा तेल भी बनता है इसलिए आदमी मेरे को बढ़ाता रहता है ताकि मैं को मजबूत कर ले जितना बड़ा मकान हो उतना बड़ा मैं हो जाता है, जितना बड़ा राज्य हो उतना बड़ा मैं हो जाता है, जितना बड़ा धन हो उतना बड़ा मैं हो जाता है। जब धन चला जाता है तो भीतर मैं भी सिकुड़ जाता है तेल खो गया बाती बुझने लगी बाती कष्ट में पड़ जाती कभी कभी तो इतने कष्ट में पड़ जाती है कि आदमी जी नहीं सकता आत्महत्या कर लेता तेल बिल्कुल नहीं बसता मरने के सिवाय उपाय नहीं बसता मर ही जाता है मेरा गया कि मैं भी मरने की तैयारी जुटा लेता है ये जो कृष्ण का कहना है आसक्ति रहित कर्म करता हुआ तब जब कोई आसक्ति रहित कर्म करता है तो उसका कर्म कैसा है उसका कर्म कहीं भी मेरे को निर्माण नहीं करता उसका जीवन कहीं भी किसी से तादात में स्थापित नहीं करता वो किसी को नहीं कहता मेरा कहीं भी गहरे में उसके भाव मेरे का उठता नहीं जीता है मेरे से रहित होकर जीता है तब जीवन यज्ञ हो जाता तब ऐसा कर्म आसक्त रहित जीवन को यज्ञ बना देता तब पूरा जीवन एक पवित्र हवन हो जाता ऐसा पुरुष अर्जुन से कृष्ण कहते फिर फिर सारे बंधन उसके छीन हो जाते फिर कोई बंधन का उपाय नहीं रह जाता क्योंकि बंधन पैदा ही होते हैं मेरे से बंधन पैदा ही होते हैं मैं से मैं से ही जन्मते हैं अंकुर और बनते हैं जंजीरे, मैं के ही आधार पर ढालते हैं हम अपने काराग्रह मैं से ही हम सजा लेते हैं अपने काराग्रहों की दीवारों को लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता अगर हमने काराग्रह की जंजीरों को सोने की भी बना लिया और अगर हमने काराग्रह की दीवानों को सुंदर चित्रों से भी सजा लिया तो भी काराग्रह कर कारा ग्रह और हम कैदी, हम सब अपनी कैद को अपने साथ लेकर चलते हैं। वो मेरे की कैद हमारे साथ चलती रहती है इसलिए अगर आपको अकेला जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप थोड़े इंपावरिस्ड हो जाते दरिद्र हो जाते हैं दीन हो जाते मैंने सुना है एक सम्राट ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया किसी बात पर नाराज हुआ और घर से निकालने की आज्ञा दे दी फिर 12 वर्ष बाद बूढ़ा बाप एक ही था बेटा फिर याद लौटने लगी फिर मन के दूसरे हिस्से ने बहुत बार कहा होगा बहुत बुरा किया इतना क्या बड़ा अपराध था इतनी भी क्या बात थी माफ किया जा सकता था फिर दूसरा हिस्सा मन का लौट आया वजीरों को भेजा खोजने की खोज लाओ बारह साल वो राजा का कुछ जानता तो नहीं था राजा का था जानने का कोई सवाल भी न था। ना था न ठीक से कभी पढ़ा लिखा था न कभी कुछ सीखा था बस थोड़ा नाच गाने का जरूर उसे शौक था तो गांव में भीख मांगने लगा नाच गा के और कुछ कर नहीं सकता था बारह साल बाद भरी दोपहर में सूरज जल रहा है तेज धूप बरसती है आग जैसी वो नंगे पैर एक साधारण सी होटल के सामने अपने टीन के कटोरे को बजा के गा रहा है और लोगों से पैसे मांग रहा है पैसे मांग रहा है कि पैरों में फपोले पड़ गए हैं जूते की सब नीचे की तल टूट गई उखड़ गई है मुझे कुछ पैसे दे दो तो इस गर्मी में दस पांच पैसे उसके कटोरे में पड़े कपड़े वही पुराने हैं जो बारह साल पहले पहने हुए घर से निकला था पहचानना बहुत मुश्किल है लेकिन वजीर एक वजीर का वहां से गुजरा रोका उसने रथ को चेहरा पहचाना मालूम पड़ा कपड़े पुराने थे लेकिन शाही थे फट गए थे चीथड़े हो गए थे लेकिन कहीं कहीं से जरी भी दिखाई पड़ती थी उतरा पास जाकर देखा चेहरा तो वही था वजीर पैरों पर गिर पड़ा क्षमा करे पिता ने माफी मांगी आपको वापस बुलाया एक क्षण और वो राजकुमार जैसे मेटमाफिस से गुजर गया सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सब रूपांतरण हाथ से उसने फेंक दी वो टोक वो कटोरी जिसमें पैसे थे पैसे सड़क पर बिखर गए उसकी आंखों की रोशनी बदल गई उसके हाथ पैर का ढंग बदल गया उसकी रीढ़ सीधी हो गई उसने वजीर से कहा कि जाओ पहले स्नान का इंजाम करो अच्छे वस्त्र लाओ जूते खरीदो सारा इंतजाम करो वो रथ पे जा के बैठ गया चारों तरफ भीड़ लग गई जो उसे एक पैसा देने में भी इधर उधर मुंह कर रहे थे वे सब आसपास खड़े हो गए और कहने लगे कि धन्य भाग हमारे क्या आपके दर्शन हुए लेकिन अब वो देख भी नहीं रहा है अब वो आदमी वो नहीं है जो था एक क्षण पहले सब बदल गया क्या हो गया मेरा वापिस लौट आया राज साम्राज्य सम्राट अब उसकी आंखें जमीन की तरफ नहीं देखती अब जिनके सामने वो हाथ जोड़क के खड़ा था और जो उसकी तरफ देख नहीं रहे थे वो उससे कह रहे हैं महाराज कोई उसके पैर दबा रहा है लेकिन वो बैठा उसकी आंखें आकाश की तरफ देख रही अब वो अब ये कीड़े मकोड़े अब ये आदमी नहीं है आस जो खड़े थोड़ी देर पहले इनके सामने वो कीड़ा मकोड़ा था आदमी नहीं था अगर इन्होंने एक आध पैसा उसकी कटोरे में डाला था तो सिर्फ इसलिए हटो भी जाओ भी कोई दया करके नहीं सिर्फ परेशानी हटाने को क्या हो क्या गया अभी मैं बिल्कुल बुझा बुझा था अब मैं बिल्कुल सजल हो सजग होकर अब पूरी शक्ति से जल रहा है मेरी की दुनिया वापस लौट आई रथ राज साम्राज्य सब वापस आ गया अब दे को तेल मिल गया अब लपट जोर से जल रही अब मैं कोई साधारण ज्योति ना रही मसाल हो गई कृष्ण कहते हैं आसक्ति रहित होकर पुरुष जब वर्तता है कर्मों में तो उसका जीवन यज्ञ हो जाता पवित्र उससे मैं का, मैं का जो पागलपन है वो विदा हो जाता मेरे का विस्तार गिर जाता आसक्ति का जाल टूट जाता तादात्म का भाव खो जाता फिर वो व्यक्ति जैसा भी जिए वो व्यक्ति जैसा भी चले फिर तो वह व्यक्ति जो भी करे उस करने उस जीने उस होने से कोई बंधन निर्मित नहीं होते हैं क्युं? क्यों क्योंकि मैं की टकसाल के अतिरिक्त मनुष्य के बंधन निर्माण का कहीं कोई कारखाना नहीं क्योंकि इगो के अहंकार के अतिरिक्त जंजीरों को ढालने के लिए कोई और फौलाद नहीं है क्योंकि मैं के अतिरिक्त मनुष्य को अंधा करने के लिए गड्ढों में गिराने के लिए और कोई जहर नहीं इसलिए आसक्ति रहित लेकिन रत वह रहित तो वह होगा जिसका मेरा खो जाए मेरा उसका खोएगा जिसका मैं खो जाए शून्य की तरह ऐसा पुरुष जीता है शून्य की तरह जीना यज्ञ रूपी जीवन को उपलब्ध कर लेना है। फिर कोई बंधन निर्मित नहीं होते